सुनने वालों को देवी नागरानी का नमस्कार ये मेरी एक लघु कथा है इसका उन्वान है असली शिकारी हमारे पड़ोस में श्री बसंत जी रहते थे एक दिन वह अपने तेरह महीने के नाती को स्टोलर पर लेकर घर के बाहर आए और मुझे सामने हरियाली के आसपास टहल से देख कहा नमस्कार बहन जी नमस्कार भाई साहब आज आप नन्हे शहजादे के साथ शहर को निकले हैं हाँ यह तो है पर इसका एक कारण और भी है इस नन्हे शिकारी से अंदर बैठे मेहमानों और घर वालों को बचाने का यही तरीका है वह तो कैसे मैंने अनाया से पूछ लिया अजय क्या बताएं सब खाना खा रहे हैं और ये किसी को निवाला खाने नहीं देता किसी की थाली पर तो किसी के हाथ के निवाले पर झपट पड़ता है और अभी उनकी बात ख़त्म ही नहीं हुई थी केक कौआ जाने किन ऊंचाइयों से नीचे उतरा और बच्चे के हाथ में जो बिस्किट था झपटे से ले चोंच में उड़ ले उड़ा मैंने उड़ते हुए पक्षी की ओर निहारते हुए कहा वसंत जी देखिए तो असली शिकारी कौन है और वे सब कुछ समझकर कर मुस्कुराए और फिर ठहाका मारकर हँस पड़े